This is Aditya Raj Kapoor and you are listening to Brahmakumaris Community Radio Station Radio Madhuban Keep listening give smiling Namaskar aap sun rahe hain Radio Madhuban 90.4 FM Vishesh Malakat is karyakram mein aap sabhi shrotaon ka bahut bahut swagat hai aur aap jante hain Vishesh Malakat karyakram mein hum log kuch khas logo ko bulate hain aur unki baatein aap tak pahunchate hain to aaj ke is Vishesh Malakat karyakram ke khas mehman hamare hain यामिनी सुखाड़िया जिनसे हम लोग बातें करेंगे और काफ़ी समय से पत्रकारिता में अपनी विशेष सेवा दे रहे हैं और 25 साल का उनका एक अनुभव है इस मीडिया चैनल के मीडिया फील्ड में मीडिया में जैसे कि हम लोग चैनल्स देखते हैं अलग अलग पिक्चरें देखते हैं अलग अलग न्यूज़ देखते हैं और वर्तमान में वो अभी सूरत चैनल में काम कर रहे थे एज ए डायरेक्टर लेकिन अभी वर्तमान में एक्जोटिक नाम का एक YouTube चैनल वो चला रहे हैं जिसमें उनके बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं चैनल व्यूअर बहुत सारे लोग हैं और काफ़ी लाइव प्रोग्राम्स उनके ज़्यादा चलते हैं उसमें उनको देखते हैं आइए ऐसे विशेष मीडिया कर्मी यामिनी सुखाड़िया का हम लोग विशेष मुलाकात कार्यक्रम में स्वागत करते हैं स्वागत थैंक यू रेडियो मधुबन में आप ने मुझे आमंत्रित किया उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरा अभी रिसेंटली एग्जोटिक वेब मीडिया चैनल करके मैंने डिजिटल चैनल ओपन किया शुरू किया हुआ है 25 साल का एक्सपीरियंस है मुझे इस मीडिया फील्ड का तो अभी जैसे डिजिटल इंडिया का ज़माना जो अभी आ रहा है कि सब लोग उसी में ही डाइवर्ट हो रहे हैं जैसे मोदी जी ने सब डिजिटल डिजिटल कर दिया है तो हमने सोचा कि हम भी डिजिटल पे ही डाइवर्ट हो जाते हैं तो ये करके हमने ये डिजिटल मीडिया अभी ओपन किया हुआ है तो सब सोशल मीडिया पे ये दिखेगा बहुत ही अच्छी बात आपने बताया जिस तरह से आजकल जैसे इंडिया में एक पॉपुलर नाम है डिजिटल इंडिया और इसके माध्यम से काफ़ी कुछ हो रहा है लेकिन यही है कि इसमें जानकारी अच्छी चाहिए और थोड़ा सतर्कता भी चाहिए ताकि हम इससे कहीं ना कहीं जो है अपने जैसे फाइनेंस की बात आती है मनी ट्रांसफ़र की बात आती है इसमें थोड़ा सा हमको अटेंशन देना पड़ता है और उन चीज़ों को हम लोग अगर करते हैं तो सहज रूप से हम कहीं भी जा सकते हैं और कहीं भी आ सकते हैं विदाउट मनी और हम लोग वो सारी चीज़ें कर सकते हैं खरीदना भी हो या कुछ चीज़ें हमको ऑर्डर करनी हो तो हम लोग आराम से कर सकते हैं विदाउट एनी करेंसी के क्योंकि डिजिटली हम लोग उन चीज़ों को देख कर सकते हैं उनको मैनेज कर सकते हैं लेकिन वही है कि कहीं हम लोग अपना बुल से पासवर्ड किसी को बता दिया या अपना नंबर दे दिया मोबाइल दे दिया जिसमें आपने डायरेक्टली वो सब सेट है क्योंकि उसमें वापस घड़ी घड़ी पासवर्ड नहीं डालना पड़ता बच्चे को या किसी को पता चल गया कि इनका डिवाइस में पे ए वगैरह सब कुछ है तो वो ले लेके अपना भी कुछ मंगा लेगा आप तो वो चीज़ें भी बहुत होती हैं तो इन चीज़ों से थोड़ा सा सतर्कता बरतनी चाहिए और आपको खुद को ध्यान रखना है क्योंकि अभी इसमें तो ये आपका डिवाइस है आप अगर नहीं संभाल रहे तो फिर किसी और पे दोष देके भी क्या करेंगे है ना तो ये चीज़ें आपको खुद को निरीक्षण करना है देखना है और किसी के हाथ में अपने डिवाइस को नहीं देना है तो आइए आगे बढ़ते हैं बहुत ही अच्छी बातें होगी और ख़ास मीडिया के बारे में हम लोग जानेंगे यामिनी जी से तो सबसे पहला मेरा यही सवाल है कि आज का जो करंट मीडिया जिस तरह से काम कर रही है जिस बातें हो रही हैं। आपको क्या लगता है कि कि किस तरह का का का वर्कआउट इसमें हो रहा है? है मीडिया मीडिया मीडिया रोल रोल ऐसा होता पर्सन और मीडिया का दो चीज बहुत मायने रखती है। अगर आप अच्छा दिखाते हो अगर मीडिया में वर्क करते हो तो अच्छा दिखाना आपका फर्ज है वर्कआउट करना और उनको आ, लोगों तक पहुँचाना वो आपका फर्ज बनता है तो पहली बात तो मेरी ये है कि जो भी सोशल वर्क हो रहा है उसे आप ज्यादा से ज्यादा अपने मीडिया में बताएं न्यूज़ तो है ही हम न्यूज़ तो दिखाते ही पूरे टाइम में एक बार या दो बार या तीन बार हम न्यूज तो दिखाते ही है बट ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम प्रोत्साहित करें जैसे आज मैंने अभी ब्रह्मा कुमारी इसमें आके देखा कि भाई आप बच्चों को एक टैलेंट दे रहे हो आप एक स्टेज दे रहे हो तो वैसे करके एक मीडिया का ये भी एक फ़र्ज बनता है कि हम लोग सबको मतलब प्रोत्साहित करें यह भी एक फ़र्ज बनता है तो ये मेरा मानना है जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताए जिस तरह से मीडिया का रूल है दो चीज़ें एक पर्सन है और एक चैनल है दोनों चीज़ों में डिफरेंस ये है कि जैसा व्यक्ति सोचता है वैसे फिर वो चैनल पे दिखा सकता है <laughs> तो सबसे पहले अगर हम लोग कहें कि चैनल अच्छा बनाना है तो चैनल चलाने वाले आदमी को अच्छा बनाना है या वो अच्छा होगा तो चैनल भी अच्छा होगा नेचुरली जो चीज़ें हमारी काम की हैं और उन चीज़ों को दिखाना है जहां से लोगों को मोटिवेशन मिले, मोटिवेशन मिले लोगों को जो है सही जानकारी मिले हर चीज़ की ये हमें देखना है तो वो चीज़ें जो है हम लोग देखते भी हैं करते भी हैं सभी ऐसे नहीं कह सकते जिस तरह की बातें आज हो रही हैं कुछ लोगों के वजह से भी कई चीज़ें जो है डिस्टर्ब हो जाती हैं लेकिन हमें जैसा कहा जाता है कि कोई चीज़ हमको दिखानी है तो उसको पॉजिटिव वे में घड़ी घड़ी दिखाते रहेंगे तो लोगों को पॉजिटिव बैब्स मिलेगा पॉजिटिव नजरिया उनका बनेगा तो आइए आगे, आगे बढ़ते हुए यामिनी जी से मैं चाहूँगा कि कार्यक्रम हम लोग विशेष मुलाकात में बातें करते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताइए कि आप कैसे इस फील्ड से जुड़ना हुआ आपका और किस तरह से आप काम इसमें कर रहे हैं मेरी बात कहूँ तो ये पच्चीस साल मुझे होने वाले है इस फील्ड में मेरी शुरुआत ऐसी जर्नी से हुई है आ, लोगों को आज तक ऐसा पता नहीं है कि ये मेरी शुरुआत कैसे हुई थी जी, जी, जो जी, मैं जी, आपके जरिए आज बताना चाहती हूँ <laughs> सूरत चैनल करके जो सूरत का टीवी चैनल जो था सबसे पहले पहला चैनल है ये खुला हुआ था उसमें हैज़ एम ए टेलीफोन ऑपरेटर का मैंने जॉब लिया हुआ था सिर्फ पंद्रह सौ का मेरा जॉब था यही मेरी जर्नी है वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई और मुझे कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं था सिर्फ टेलीफोन ऑपरेटर का मैंने जॉब लिया हुआ था हाँ पापा के घर पे बहुत सारा मतलब बिजनेस था तो उसी में मैं उनके साथ में सपोर्ट कर रही थी डायरेक्ट बिजनेस से डायरेक्ट जॉब करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल भी था बट एक शौक था कि नहीं मुझे ट्रेवल कुर्सी पर बैठ कर काम करना है चाहे कोई भी काम हो <laughs> तो ऐसा करके मैंने टेलीफोन ऑपरेटर का वैसे सूरज चैनल में जॉब ले लिया और पंद्रह सौ का वो जॉब था छः महीने के बाद मेरा टैलेंट देख के वहाँ के जो ऑर्गेनाइजर्स और ऑनर्स थे उन्होंने लगा उनको कि भाई इसमें टैलेंट अच्छा है ये आगे बहुत कुछ कर सकती है तो धीरे धीरे पोस्ट बढ़ा मेरा सीईओ का पोस्ट हुआ फिर प्रमोशन दिया गया मुझे कि भाई ये अभी पूरा चैनल भी संभाल सकती थी जब भी मेरा ये था तब पूरा स्टाफ करीबन ढाई से तीन लोगों का ये सूरत चैनल में स्टाफ था ये सबको हैंडल करना मेरे ऊपर सब आया तब मुझे सब सीखने को मिला कि किस तरह से काम किया जाता है किस तरह से आ, हैंडल किया जाता है इतने सारे लोगों को इतने सारे डिपार्टमेंट सबको विदाउट एक्सपीरियंस अगर आपके सामने कुछ रख दिया जाए तो आप कैसे कर पाओगे फिर भी मैंने वो सब हैंडल कर लिया अच्छी तरह से मैनेज कर लिया तो मेरा बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया पोस्ट इस तरह से लास्ट में एज अ डायरेक्टर लेवल तक मैं आ गई आ, मेरा एक्सपीरियंस देख के फिर पार्टनरशिप करके मैं हज़ ए डायरेक्टर हो गई तो डायरेक्टर तो हुई मैं चैनल की इसके साथ मैं बहुत सारे एन के साथ भी जुड़ी हुई हूँ बहुत सारा सोशल वर्क भी कर रही हूँ बहुत सारे लोग मुझे ऐसा बोलते हैं कि आप सूरत की एक पर्सनैलिटी हो तो जैसे लोग मुझे ओपनिंग करने के लिए भी बुलाते हैं लोग चीफ गेस्ट हैजीफ गेस्ट भी बुलाते हैं तो मुझे ये सब अच्छा लगता है कि चलो हैज पर्सन तो हुई मैं मीडिया का तो एक डिफरेंट वर्क है और डिफरेंट काम है बट साथ साथ में मैं बहुत सारे लोगों के साथ भी इतनी जुड़ी हुई कि आप कहीं भी जाओगे मैं आपको दिखूंगी <laughs> सूरत में हैज अ बोलते है ना क्या बोलते हैं उसको पर्सनालिटी एक वुमन पर्सनालिटी बोलते हैं मुझे बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं इस बारे में वुमेन्स डे पे मुझे बहुत सारे अवॉर्ड्स मिले हैं कि एक सारा सारा जो वर्क करता है उनको जो अवॉर्ड दिया जाता है जी, तो जी, बहुत सारे अवार्ड्स मुझे अहमदाबाद से भी एक श्रेष्ठ चैनल संचालक का अवॉर्ड मिला है दो में ही मिला था मुझे ये अवॉर्ड्स तो ये सब सुन के अच्छा लगता है मुझे हर फील्ड में इंटरेस्ट है ऐसा नहीं मीडिया में ही है आ, सब फील्ड में मैं आ, मेरी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी भी चलती है तो उसी में ऐसा है कि मैं जैसे आप लोग बच्चों को स्टेज देते हो वैसे मेरा भी ऐसे ही है सब स्कूल्स के वगैरह में मैं प्रोग्रामिंग करती हूँ ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स करती हूँ मैं डांस कॉम्पिटिशन्स करती हूँ सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स करती हूँ वक्तृत्व स्पर्धा जैसे बोलते हैं वो करती हूँ मतलब सारी चीज़ें ये सब भी मैं आ, बच्चों को कई सारे बच्चे ऐसे है जो मेरे यहाँ पार्टिसिपेंट्स करके आज सैटेलाइट चैनल पे अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं वो लोग और अच्छे लेवल पे कंपटीशन में पार्ट ले रहे अपना खुद का क्लासेस खोला हुआ है डांस को क्लासेस भी खोले हुए हैं ऐसे बच्चे भी हैं तो अभी मेरा नेक्स्ट प्लानिंग ये भी है अभी मैं एजुकेशन में अब्रोड एजुकेशन का मार्गदर्शन सेमिनार भी सब स्कूल्स में कर रही हूँ तो ये सब मतलब पूरे सब फील्ड में मैं एक्टिव हूँ <laughs> मतलब कुछ बाकी नहीं है कुछ भी मुझे और टॉक शो अगर मुझे कोई करना हो कोई भी टॉपिक पे तो मैं इजीली कर सकती हूँ लाइव और मेरा पूरा सब इवेंट्स लाइव रहता है मैं रिकॉर्डिंग करके फिर मैं दिखाना ऐसा मेरा नहीं है मुझे लाइव ज्यादा पसंद है और लाइव ही इवेंट्स मैं ज्यादा करती हूँ <laughs> यामिनी जी बहुत ही अच्छी बात अपने बारे में आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा होगा कि एक मल्टी टैलेंट लेडी के साथ हमारी बातचीत हो रही है और यामिनी सुखाड़िया हमारे साथ हैं जिनसे आप बातें सुन रहे हैं तो कई बार होता है कि व्यक्ति जो है अपनी भावनाओं के साथ जब अच्छा हो जाता है लोगों के साथ अच्छा रैपो हो जाता है एक दूसरे के साथ हम लोग अच्छे मिल के बात करते हैं और एक दूसरे के नीड को समझते हैं और काम करते हैं तो आसान होता है कई बार होता है कि हम खुद उन चीज़ों को नहीं समझ पाते तो दूसरों के साथ हमारा बनता नहीं है आजकल ऐसा होता है फैमिली में भी बहुत सारे लोग रहते हैं लेकिन किसी का किसी से बने ये भी एक सौभाग्य की बात है और आपका सभी के, सभी के साथ बनता है, बनता है। तो ये एक अच्छी बात अच्छी बात है कि जितने हम पॉजिटिव रहते हैं सामने वाला उतना ही पॉजिटिव रहेगा और माइंड जितना जैसे कि आप मोटिवेशन करते हो उसी से आपका माइंड जैसे ही एकदम से नॉर्मल रहता है उसी तरह मैं मेडिटेशन तो नहीं कर पा रही हूं क्योंकि पूरे टाइम इतना व्यस्त शेड्यूल रहता है बट ऑलवेज आप मुझे देखोगे कि तो मेरा माइंड ऑलवेज ही ऐसे ही स्माइल फेसिंग में ही रहेगा <laughs> क्योंकि मैं काम को एंजॉय करती हूँ वो सबसे बड़ी बात है कि काम को एंजॉय करना वो सबसे बड़ी बात है जामनी जी बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और बहुत ही अच्छा आपने बताया कि जब हम लोग काम को एंजॉय करते हैं तो खुशी होती है वही खुशी हमें जो है एनर्जी भी देता है और सभी के साथ हम मिलके चलते हैं आइए आगे, आगे बढ़ते हैं मैं चाहूँगा कि एक जैसे कि आप मीडिया से जुड़े हुए हैं काफ़ी समय से तो मीडिया में न्यूज़ भी होता है सोशल इवेंट्स भी होते हैं और साथ मनोरंजन भी होता है तो मैं चाहूँगा कि आपका मनोरंजन अगर मैं कहूँ कोई गीत आपको बहुत पसंद है तो उसके बारे में बताइए गीत तो मुझे सभी पसंद है बहुत सारे मैं ओल्ड सॉन्ग ज़्यादा पसंद करती हूँ रात को अगर मुझे आ, बहुत ही टायर्ड फील कर रही हूँ तब मैं ओल्ड म्यूजिक सुनती हूँ ऑलवेज और मेरे मेरा खुद का भी एक एक्जोटिक म्यूजिक फन क्लब है और उसमें ऐसे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं सूरत के उसमें कलेक्टर भी है सूरत के मतलब सभी नामचीन लोग जो है जो वो सब मेरे ये फन क्लब में जुड़े हुए हैं। ऐसे मैंने एक वाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है ये फन क्लब का वो उसमें स्ट्रिक्टली ओनली फॉर म्यूजिक ओल्ड सॉन्ग ही आप पोस्ट कर सकते हो और कुछ भी नहीं कर सकते हो क्योंकि बहुत सारे बड़े लोग उसमें हैं। अगर हम गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग का मैसेज करते हैं तो सबको डिस्टर्बिंग होगा लेकिन अगर हम सॉन्ग उसमें पोस्ट करते हैं तो सब लोग इतने अच्छे से सुनते हैं और एन्जॉय करते हैं तो ये एक है Uh, मेरे ओल्ड uh, सॉन्ग में वो जो uh, है इतनी शक्ति मुझे देना दाता वो ऑलवेज मैं सुनती हूँ क्योंकि उससे मुझे बहुत सारी एनर्जीज मिलती है <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आप म्यूजिक के साथ भी आपका तालमेल है वो आपने बताया और एग्जॉटिक म्यूजिक क्लब भी आपने बनाया फंड क्लब बनाया है जिसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और उसमें आपने सिर्फ म्यूजिक के लिए उसको बना के रखा है तो ये अच्छी बात है तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम यामिनी जी से बात कर रहे हैं अभी लेते छोटा सा ब्रेक सुनते बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुना है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 Oh. का ही अंत हो ना हम चले रस्ते हमसे भूल कर भी कोई भूल ना इतनी शक्ति हमें दे देता मन का विश्वास कमजोर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 होना हम चले ने पे हमसे भूल कर भी कोई भूल बोना इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर बोना इतनी शक्ति हमें देना दाता Must come so. कपूर एंड यू आर टू ब्रह्मकुमारीज़ कम्युनिटी रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन कीप स्माइलिंग नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात कार्यक्रम में और यामिनी जी हमारे साथ हैं जिनसे बातें हो रही हैं और 25 साल का एक बहुत ही अच्छा अनुभव उनके पास है मीडिया चैनल्स का तो आइए उनसे बात करते जैसे की हम लोग कई बार चीजें जो है नेगेटिव पॉजिटिव सब चीजें हमारे पास आता है लेकिन कुछ ऐसा भी दिक्कतें आती है जो बहुत ज्यादा संघर्ष हमको करना पड़ता है जीवन में तो आपके जीवन में संघर्ष किस वजह से किस समय रहा संघर्ष की बात करें तो ये चैनल मीडिया जो फील्ड है वो पूरा संघर्ष का ही फील्ड है <laughs> क्योंकि एक आ, महिला हूँ मैं एक लेडी हूँ और मैरिड वुमन हूँ मेरे दो बच्चे है मेरा परिवार है हस्बैंड है सबको साथ में सबके साथ जुड़ के मिल के काम करना और पूरा ये मीडिया का जो काम है उसके अंदर पूरा टाइम देना पड़ता है अब 12 घंटा भी कम है 16 घंटा भी कम है 18 घंटा भी कम है ऑलवेज ऑल टाइम आपको अटेंड देना पड़ता है कि भाई आप कुछ काम कर रहे हो तो उसको तुरंत ही मतलब कुछ भी फोन आए तो उसको तुरंत ही आंसर करना पड़ता है तो ऑलवेज ट्वेंटी फोर आवर्स ऑन रहना पड़ता है एक चीज़ है साथ में परिवार को भी संभालना पड़ता है आ, ये जब सूरत चैनल की मेरी झर्नी थी तब मेरा बेटा आई थिंक सो पाँच साल का था तो तब थोड़ी सी इतनी मुश्किलें आती थी कि घर भी संभालो फिर बच्चों को भी संभालो ये पूरा टाइम तब मेरा चैनल का इतना नाम था इतना सब पॉपुलेशन था और जैसे आप बोलते हो ना जैसे भूकंप आता है रेल आता है तो सब लोग पहले मेरा सूरत चैनल देखते थे तो मुझे वो रहता था कि मेरा चैनल पर सबसे पहले मेरा न्यूज आना चाहिए वो हमारा एक ये रहता था एक ऐसा हुआ था कि जब रेल आई थी अभी लास्ट जो उसमें चैनल पे न्यूज देते देते मैं चैनल पे ही रह गई घर जा ही नहीं पाई तब मेरी बेटी थी छह महीने की तो आ, मेरे हस्बैंड के कॉल आ रहे थे कि आ, आ जाओ मैं लेने के लिए आ रहा हूँ सब जगह पे पानी भर गया है तुम आ नहीं पाओगी ये ऐसा हो रहा है फिर भी मेरे दिमाग में वो चैनल का ऐसा भूत सवार था कि नहीं मुझे तो सब पहले सबको न्यूज देना है कि सब लोग 20 फुट ऊपर चले जाए क्योंकि सब लोग फंस ना जाए उसी के चक्कर में मैं रह गई तो छ दिन मैंने चैनल पे बिताए है छह दिन जब तक पानी नहीं उतरा तब तक मैं चैनल पे रही घर से से तीन दिन मैसेज आते रहे थे दिन तक फोन चला था उसके बाद तो फोन भी बंद हो गया था तो मैसेज आते रहे थे कि बेटी रो रही है उसको ये वो सब बट क्या करें मैं जा ही नहीं पा रही हूँ क्योंकि पानी इतना भर गया था प्रॉब्लम था तो ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा ये था कि मैं चैनल की वजह से चैनल पे ही रह गई ये रेल में पानी में तो मेरा यादगार किस्सा ये रह गया है फिर घर जाने के बाद जब पानी उतरा जब घर जाने के बाद जो माहौल था ना उसको देख के मैं कभी रोती नहीं हूँ पहले मेरी बात ये है कि मैं ऑलवेज स्माइलिंग रहती हूँ ऑलवेज मुझे कुछ भी हो कभी भी रोती नहीं हूँ लेकिन उस टाइम ऐसे सिचुएशन हो गई कि मैं दो दिन तक रोई हूँ कि मैंने ये क्या कर दिया ये ऐसे दोनों ज़रूरी था परिवार भी ज़रूरी था चैनल भी जरूरी था अगर पूरा शहर जब अब हमको देखता है और हमारे ऊपर डिपेंड है कि भाई हम बोलेंगे वो हो रहा है तो ये भी ज़रूरी था तो इसकी वजह से फिर ऐसा लगा कि नहीं चलो ठीक है इट्स कोई बात नहीं घर जाके बेटी को गले लगा के फिर इतना रोई हूं कि बात ही नहीं कुछ है <laughs> ये मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही मतलब यादगार एक्सपीरियंस यादगा। है ये जीवन में ऐसे कई एक्सपीरियंस हमारे पास आते हैं कुछ एक्सपीरियंस याद रह जाते हैं जिसमें हम लोग अपने जीवन के कुछ अनमोल चीज़ों को खो देते हैं या फिर हम उन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं तो ये एक इन बैलेंसिंग वाली बात आती है तो हमें भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जीवन जो चलता रहे लेकिन बैलेंस के साथ चलता रहे बैलेंस अगर एक तरफ हो जाए तो तो भी ठीक नहीं है दूसरी तरफ हो जाए तो भी ठीक नहीं है तो एक लेवल में आना चाहिए तभी उसकी जो खुशी है बनी रहती है, तो आई आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि ऐसे घटनाओं को जैसे आपने अभी जिक्र किया पानी का रेल का इन सभी चीज़ों का ऐसे समय में जो मुश्किल घड़ी आती हैं तो उस समय आप क्या किसको याद करते हैं किस ऐसी घड़ी में याद तो मैं किसी को नहीं करती हूँ बट सिचुएशन को हैंडल करने की पूरी कोशिश करती हूँ कि अगर कुछ ऐसे सिचुएशन आ जाए तो हम कैसे उसको हैंडल करें क्योंकि सबसे बड़ी बात है हम तो है ही लेकिन हमारे नीचे जो हमारा वर्क जो हमारा स्टाफ काम कर रहा है उसको देखना बहुत जरूरी होता है और वो उनके उनको कुछ प्रॉब्लम ना हो वो हम पहले देखते हैं सिचुएशन को हैंडल करना बहुत ही जरूरी है बाकी तो याद करना तो ऐसा कुछ होता नहीं है बट सब मेंटेन रखो सब हैंडल करो किसी को कोई तकलीफ ना हो वो हम पहला उसका ध्यान रखते हैं तो किस तरह से आपने अपने स्टाफ का ध्यान रखा उस समय आ, बहुत ही अच्छी तरह से हमने ध्यान रखा पूरा स्टाफ भी मेरा मेरे साथ छः दिन तक हमारा रहा था साथ में जब तक पानी नहीं उतरा तब तक और पानी के अंदर जाके सब मेरे स्टाफ ने शूटिंग किया हुआ है आज भी सब यूट्यूब पे है ही मेरे सब वीडियोस आप देखोगे मुंबई की इन चैनल करके है उसने मेरे पास 30 सेकेंड्स के ओनली रेल के फुटेज लिए थे जो सिर्फ हमारे पास था ऐसा था तो उन मतलब ये एक्सक्लूसिव सब हमने शूटिंग भी ऐसे की हुई थी मैंने एक छः दिन हम लोग नहाना धोना तो, तो नहीं हो पाया था बट खाना पीना एटलीस्ट स्टाफ को मिले इसके लिए हमने एक घर में बोल बोल दिया था कि भाई आप इतने छः सात लोगों का सुबह शाम का खाना बना के हमें यहाँ पे भेज देना क्योंकि पास में बाजू में ही था चैनल के तो ऐसे करके हमने स्टाफ को एटलीस्ट खा, खाना दिया वो सब करके अच्छी तरह से हमने रखा क्योंकि बिना खाए तो काम कर नहीं सकते हैं एक दिन दो दिन भूखा रह सकता है कोई लेकिन छः दिन तक तो कौन भूखा रह सकता है हाँ लोगों को बहुत सारी मुश्किलें आई है कई लोगों को खाना भी नहीं मिला है पानी भी नहीं मिला है छोटे छोटे बच्चों को दूध भी नहीं मिला है ऐसे सिचुएशन भी हुई थी तो हमने हेलीकॉप्टर में जाके जहाँ जहाँ एरियास में ऐसा था कि भाई नहीं हो रहा है तो आ, हमारी टीम के साथ में हमने ये सब भी आ, किया हुआ था ये रेल में ऐसा काम भी किया हुआ था बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूं हमारे सभी दोस्तों को जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं विशेष मुलाकात और कहीं ना कहीं जो डिज़ास्टर जो बातें आती हैं आपदा जो आती हैं वो बोलकर नहीं आती हैं लेकिन उस समय हमको बोलकर नहीं आती हैं तो हमें खुद को समझना चाहिए और हमें उसे अच्छी तरह से हैंडल करना ज़रूरी है और जब वह बात आती है मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं हम तो उस समय तो हमारी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है लोग हमारी तरफ टकटकी लगाए बैठे रहते हैं कि कब क्या हो रहा है कहाँ से न्यूज़ हो रहा है आ, किस तरह का न्यूज़ आ रहा है ये सारी चीज़ें उनको देखनी पड़ती हैं और वो लोग हमारे ऊपर डिपेंड हो जाता है तो ऐसे में हमें भी उनकी तरफ़ ध्यान देना है और उनको अपडेट करते रहना है तो कई चीजें हैं जीवन में इस तरह की बातों को हमें कभी कभी ऐसा होता है कि हम फिर समाज के साथ जुड़े रहते हैं लेकिन फैमिली से कट ऑफ हो जाते हैं और कभी ऐसा होता है कि फैमिली के साथ अटैच हो जाते हैं समाज से कट ऑफ होता है तो यहाँ पर वही बात आती है कि हम कैसे अपने आप को बैलेंस रखें और बैलेंस रख के चलना बहुत ज़रूरी है आजकल हमारे पास डिवाइस हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी है हमारे पास है तो हम लोग मैसेजेस करके या फिर फ़ोन करके भी उन चीज़ों को मैनेज कर पाते हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके और ऐसे छोटे छोटे सिचुएशन तो शायद मुझे लगता है कि हमारे राजस्थान गुजरात के जो भी लोग सुन रहे हैं कहीं भी ऐसा नहीं है जिनके पास बाढ़ का अनुभव नहीं है <laughs> ये एक कुदरती देन है कि हर व्यक्ति को एक अनुभव हो जीवन तो में सूरत तो सूरत वाले, जो वाले जो तो ज्यादा है गुजरात वाले, तो वाले ज्यादा है, है, मतलब है बाढ़ नहीं आई तो भी लोगों को ऐसा लगता है इस बार पानी नहीं आया अब ऐसा लगता है मतलब सूरत वाले जो लोग है ऑलवेज रेडी है कुछ भी हर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ऑलवेज रेडी है तो ये बहुत ही अच्छी बात है मतलब सूरत का ऐसा नाम हो गया है कि सूरत वाले लोग दो चीज़ों में एक्सपर्ट है खाने पीने में एक्सपर्ट है और पैस, पैसा जिनके पास है वो पैसों को एंजॉय भी अच्छा करते हैं खर्चे भी अच्छे करते हैं मतलब सभी चीज़ों में जैसे टेक्सटाइल हम देखते हैं डायमंड्स देखते हैं डायमंड सिटी बोलते हैं सूरत को तो सूरत वाले लोग कहीं भी पहुँच भी जाते हैं ये बहुत ही मतलब अच्छी बात है कि और मुझे भी ऐसा अच्छा लग रहा है कि मैं सूरत में हूँ और सूरत में इतना अच्छा काम कर करें तो मुझे भी अच्छा फील हो रहा है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी अच्छा लग रहा है और हमारे जीवन में जो भी सिचुएशन आती है और किसी भी तरह का कुदरती आपदाएं भी आती हैं तो वो एक लर्निंग है और उसमें हम कुछ सीखने को बहुत मिलता है हां बल ऐसा हम लोग प्रैक्टिकल में इन चीज़ों को फेस नहीं कर पा सकेंगे या फिर अनुभव नहीं कर सकेंगे लेकिन जब कुदरती आपदाएं आती हैं तो हर व्यक्ति सशक्त हो जाता है समझ जाता है एक दूसरे के प्रति सहानुभूति भी जागरूक हो जाती हैं तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे लिए एक मोटिवेशन कह सकते हैं लर्निंग कह सकते हैं इसमें भी हमको कहीं ना कहीं कुछ सीख मिलती है तो आइए जाते जाते मैं कहूँगा वक्त हो गया अब इजाज़त का और मैं चाहूंगा कि यमनी सुकाडिया जी आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं तो उन सभी सुनने वालों को एक मैसेज के तौर पे क्या बताना चाहेंगे मैं सभी को यही बताऊंगी कि ऑलवेज पॉजिटिव रहिए ऑलवेज पॉजिटिव थिंकिंग रखिए और ऑलवेज अगर आप कुछ काम कर रहे हो अपना कुछ बिजनेस कर रहे हो या कुछ पर्सनल लाइफ आपकी हो तो ऑलवेज सामने वाले को पहले सुनिए तो आप अपने आप आपका सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ये एक मोटिवेशन भी है और आ, अच्छी बात भी है जैसे मीडिया वाले तो है ही ऐसे सब लोग मीडिया वाले हमेशा ऑलवेज सुनते ही है सामने बट एक परिवार की भी बात करती हूँ तो जैसे मैं आज एक बहू भी हूँ माँ भी हूँ बेटी भी हूँ सब हूँ तो हमेशा ऑलवेज मैं पूरा दिन काम करके घर पर जाती हूँ तो घर पे जाके मैं पहले सबको सुनती हूँ सबकी रिव्यूज़ लेती हूँ कि क्या है आज क्या है कैसा रहा बेटी को पूछती हूँ कि भाई आज आज कैसा अभी एग्जाम चल रहे हैं तो मैं उसको पूछती हूँ कि तेरा आज पेपर कैसा गया ये सब तो मतलब सबके साथ आप ऐसे ही जुड़े रहेंगे तो आपको कभी भी मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जैसे वुमन को बहुत सारी प्रॉब्लम आती है तो मैं ऐसा बोल रही हूँ कि आज तक मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं है <laughs> क्योंकि मैं पॉजिटिव पॉजिटिव रहती हूं। अगर रहोगे तो कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यामिनी जी बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स को भी अच्छा लग रहा होगा एक बहुत ही सुंदर मैसेज है जहाँ पर आप प्रॉब्लम्स आने के पहले ही हर एक दूसरे को पूछते रहिए कि क्या प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम आएगा ही नहीं और उसका प्रॉब्लम या उसकी जो सामने अगर एक कहीं जाते हो और एक स्माइल भी आपका हो जाता है तो, तो, तो आ, आधा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है आपका <laughs> <laughs> तो मेरा तो यही मानना है कि एक स्माइल करने से जैसे बोलते हैं ना जितना आप ज्यादा हंसोगे तो मेंटली भी आपका स्ट्रेस भी कम हो जाता है ये सब हो रहा है तो आप स्माइल करोगे अगर कोई सामने वाला गुस्सा भी है सामने वाले को कुछ प्रॉब्लम भी हो रही है आपसे तो अगर एक स्माइल करके आप कैसे हो ऐसे भी पूछोगे तो भी आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा <laughs> चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ सभी को अच्छा लग रहा है तो चलिए आज पूरा दिन आप किसी को भी देख के यानी जो भी आपके आस वाले स्माइल से आप बात करें मुस्कुरा के बात करें तो आपका प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे शुभकामनाओं के साथ फिर से एक बार यामि जी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में जुड़कर इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए थैंक यू सो मच आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका 90.4 एफएम रेडियो मधुबन का भी मैं खूब खूब आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया सबके साथ सब कुछ सैर करने का जैसे मैंने आज तक किसी के साथ कुछ सैर नहीं किया था बट आपके जरिए मैंने आज बहुत सारा कुछ सैर कर लिया है तो थैंक यू सो मच थैंक यू धन्यवाद शुक्रिया चलिए दोस्तों आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में बस इतना ही अगली बार फिर कुछ नई बातें लेकर आपके साथ रहूंगा तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खम्मा गनीसा सुनते रहो मस्कर आते रहो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 मुश्किलें ये मुश्किलों से मुश्किलों से खेलो मेरा खुदा